कर्मयोग स्वामी विवेकानंद कर्मयोग का आदर्श वेदांत का सबसे उदात्त तत्व यह है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुंच सकते हैं मैंने इन्हें साधारणतया चार मार्गों में विभाजित किया है और ये हैं कर्म मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग और ज्ञान मार्ग परंतु साथ ही तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह बिल्कुल पृथक पृथक विभाग नहीं है प्रत्येक एक दूसरे के अंतर्गत हैं किंतु प्राधान्य के अनुसार ही ये विभाग किए गए हैं ऐसी बात नहीं कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें कर्म करने के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो अथवा जिसमें केवल भक्ति या केवल ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ न हो वे विभाग केवल मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा गुण प्राधान्य के अनुसार किए गए हैं हमने देखा है कि अंत में ये सब मार्ग एक ही लक्ष्य में जाकर एक हो जाते हैं सारे धर्म और सारी साधना प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष्य की ओर ले जा रहे हैं वह चरम लक्ष्य क्या है यह बताने का यत्न मैं पहले ही कर चुका हूं। मेरे मतानुसार वह है मुक्ति एक छोटे से परमाणु से लेकर मनुष्य तक अचेतन प्राणहीन जड़ वस्तु से लेकर सर्वोच्च मानवात्मा तक जो कुछ भी हम इस विश्व में देखते हैं अनुभव करते हैं या श्रवण करते हैं वे सब के सब मुक्ति की ही चेष्टा कर रहे हैं असल में इस मुक्ति लाभ के लिए संग्राम का ही फल है यह जगत इस जगत रूप मिश्रण में प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं से पृथक हो जाने की चेष्टा कर रहा है पर दूसरे उस आबद्ध करके रखे हुए हैं हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर भागने की चेष्टा कर रही है तथा चंद्रमा पृथ्वी से प्रत्येक वस्तु अनंत विस्तारोन्मुख है इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं उस सब का मूल आधार मुक्ति लाभ के लिए यह संग्राम ही है इसी की प्रेरणा से साधु उपासना करता है और चोर चोरी जब कार्य प्रणाली अनुचित होती है तब उसे हम बुरी कहते हैं और जब कार्य प्रणाली का प्रकाश उचित तथा उच्च होता है तो उसे हम अच्छा या श्रेष्ठ कहते हैं परंतु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है और वह है मुक्ति लाभ के लिए चेष्टा साधु अपने बुद्ध दशा को सोचकर कातर हो है वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा करता है और इसलिए ईश्वर उपासना करता है इधर चोर भी यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास अमुक वस्तुएं नहीं हैं वह उस अभाव से छुटकारा पाने की मुक्त होने की कामना करता है और इसलिए चोरी करता है चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति ही है जाने या अनजाने सारा जगत इसी लक्ष्य की ओर पहुँचने का यत्न कर रहा है पर हाँ यह अवश्य है कि मुक्ति के संबंध में एक साधु की धारणा एक चोर की धारणा से नितांत भिन्न होती है यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पाने की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं, साधु मुक्ति के लिए प्रयत्न करके अनंत अनिर्वचनीय आनंद का अधिकारी हो जाता है परंतु चोर के तो बंधनों पर बंधन बढ़ते ही जाते हैं प्रत्येक धर्म में मुक्ति लाभ की इस प्रकार चेष्टा का विकास पाया जाता है यही सारी नीति की सारी निस्वार्थपरता की नींव है निस्वार्थ निस्वार्थपरता का अर्थ है मैं यह क्षुद्र शरीर हूँ इस भाव से परे होना जब हम किसी मनुष्य को किसी सत्कार्य करते दूसरों की सहायता करते देखते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि यह व्यक्ति मैं और मेरे के क्षुद्र वृत्त में आवद्ध होकर नहीं रहना चाहता इस स्वार्थपरता के वृत्त के बाहर बस यहीं तक जाया जा सकता है इस प्रकार की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है सारी श्रेष्ठ नीति प्रणालियाँ यही शिक्षा देती है कि संपूर्ण स्वार्थ त्याग ही चरम लक्ष्य है मान लो किसी मनुष्य से मान लो किसी मनुष्य ने इस संपूर्ण स्वार्थ त्याग को प्राप्त कर लिया तो फिर उसकी क्या अवस्था हो जाती है फिर वह अमुक अमुक नाम वाला पहले का सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता उसे तो फिर अनंत विस्तार लाभ हो जाता है फिर उसका पहले का वह क्षुद्र व्यक्तित्व सदा के लिए नष्ट हो जाता है अब तो वह अनंत स्वरूप हो जाता है इस अनंत विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त धार्मिक एवं नैतिक शिलाओं का लक्ष्य है व्यक्तिवादी जब इस तत्व को दार्शनिक रूप में रखा हुआ देखता है तो वह शिखर उठता है परंतु साथ ही जब वह स्वयं नीति का प्रचार करता है तो आखिर वह क्या करता है वह भी इस तत्व का ही प्रचार करता है वह भी मनुष्य की निस्वार्थ की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता मान लो इस व्यक्तिवाद के अनुसार एक मनुष्य संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गया तो हम उसमें तथा अन्य संप्रदायों के पूर्ण सिद्ध व्यक्तियों में क्या भेद पाते हैं वह तो विश्व के साथ एक रूप हो गया है और इस प्रकार एक रूप हो जाना ही तो सभी मनुष्यों का लक्ष्य है केवल विचारे व्यक्तित्ववादी में इतना साहस नहीं कि वह अपनी युक्तियों का यथार्थ सिद्धांत पर पहुँचने तक अनुसरण कर सके निस्वार्थ कर्म द्वारा मानव जीवन की चर्मावस्था इस मुक्ति का लाभ प्राप्त कर लेना ही कर्म योग है अतएव हमारा प्रत्येक स्वार्थपूर्ण कार्य हमारे अपने इस लक्ष्य की ओर पहुँचने में बाधक होता है तथा प्रत्येक निस्वार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्था की ओर आगे बढ़ाता है इसलिए नित्य संगत और नित्य विरुद्ध की यह एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थ पर है वह नित्य विरुद्ध है और जो निस्वार्थ पर है वह नीति संगत है परन्तु यदि हम कुछ विशिष्ट कर्तव्यों की मीमांसा करें तो इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे देने से काम न चलेगा। जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं विभिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं जो एक कार्य अवस्था में निस्वार्थ होता है हो सकता है वही किसी दूसरे अवस्था में बिल्कुल स्वार्थ पर हो जाए अतः कर्तव्य की के हम केवल एक साधारण व्याख्या ही कर सकते हैं परंतु कार्य विशेषों की कर्तव्या कर्तव्यता पूर्णतया देश काल पात्र पर ही निर्भर करेगी एक देश में एक प्रकार का आचरण नीति संगत माना जाता है परंतु संभव है वही किसी दूसरे देश में अत्यंत नीति विरुद्ध माना जाए क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ होती हैं समस्त प्रकृति का अंतिम धेय मुक्ति है और यह मुक्ति केवल पूर्ण निस्वार्थता द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है प्रत्येक स्वार्थ शून्य कार्य प्रत्येक निस्वार्थ विचार प्रत्येक निस्वार्थ वाक्य हमें इसी ध्येय की ओर ले जाता है और इसीलिए हम उसे नीति संगत कहते हैं तुम देखोगे कि यह व्याख्या प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक नीति प्रणाली में लागू होती है नीति तत्व के मूल के संबंध में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भिन धारणाएं हो सकती है कुछ दर्शनों में नीति तत्व का मूल संबंध परम पुरुष परमात्मा में लगाते हैं यदि तुम उन संप्रदायों के किसी व्यक्ति से पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिए अथवा अमुक क्यों नहीं तो वह उत्तर देगा कि ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है उनके नीति तत्व का मूल चाहे जो हो पर उसका सार असल में यही है कि व्यय की चिंता न करो अहम का त्याग करो परंतु फिर भी नीति तत्व के संबंध में इस प्रकार की उच्च धारणा रहने पर भी अनेक व्यक्ति अपने इस क्षुद्र व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते हैं जो मनुष्य अपने क्षुद्र व्यक्तित्व से जकड़ा रहना चाहता है उससे हम पूछें अच्छा जरा ऐसे पुरुष की ओर तो देखो जो नितांत निस्वार्थ हो गया है जिसके अपने स्वयं के लिए कोई चिंता नहीं है जो अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता जो अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहता और फिर बताओ कि उसका निजत्व तो कहाँ है जब तक वह अपने स्वयं के लिए विचार करता है कोई कार्य करता है या कुछ कहता है तभी तक उसे अपने निजत्व का बोध रहता है परंतु यदि उसे केवल दूसरों के संबंध में ध्यान है जगत के संबंध में ही ध्यान है तो फिर उसका निजत्व भला कहाँ रहा उसका तो सदा के लिए लोप हो चुका है अतएव कर्मयोग निस्वार्थपरता और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की एक विशिष्ट प्रणाली है कर्मयोगी को किसी भी प्रकार के धर्म मत का अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं वह ईश्वर में भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे या ना करे किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करे अथवा न करे इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं उसके सम्मुख उसका बस अपना निस्वार्थ परता लाभ रूप एक विशिष्ट ढेर रहता है और अपने प्रयत्न द्वारा ही उसे उसकी प्राप्ति कर लेनी पड़ती है उसके जीवन का प्रत्येक क्षण ही मानव प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए क्योंकि उसे तो अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार के मतामत की सहायता न लेकर केवल कर्म द्वारा ही करना होता है जबकि ज्ञानी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान और आंतरिक प्रेरणा द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा करता है अब दूसरा प्रश्न आता है यह कर्म क्या है संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है क्या हम सचमुच संसार का कोई उपकार कर सकते हैं उपकार का अर्थ यदि पूर्ण उपकार लिया जाए तो उत्तर है नहीं परंतु सापेक्ष दृष्टि से हाँ संसार के प्रति ऐसा कोई भी उपकार नहीं किया जा सकता जो चिरस्थायी हो यदि ऐसा कभी संभव होता तो यह संसार इस रूप में कभी न रहता जैसा उसे हम आज देख रहे हैं हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही शांत कर दें परंतु बाद में वह फिर भूखा हो जाएगा किसी व्यक्ति को हम जो भी कुछ सुख दे सकते हैं वह क्षणिक ही होता है सुख और दुख रूपी इस सतत होने वाले रोग का कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता इस सतत रूपी चक्र को कोई भी चिरकाल के लिए रोक नहीं सकता क्या संसार को हम कोई चिरंतन सुख दे सकते हैं नहीं यह कभी संभव नहीं हो सकता समुद्र के जल में बिना किसी एक जगह गर्त पैदा किए हम एक भी लहर नहीं उठा सकते इस संसार में सारी शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहती है यह न तो कम हो सकती है न अधिक उदाहरणार्थ हम मानव जाति का इतिहास ही ले लें जैसे कि हमें आज ज्ञात है क्या हमें सदैव वही सुख दुख वही हर्ष विषाद तथा अधिकार का वही तारतम्य पग पग पर नहीं दिखाई देता क्या कुछ लोग अमीर तो कुछ लोग गरीब कुछ बड़े तो कुछ छोटे कुछ स्वस्थ तो कुछ रोगी नहीं है प्राचीन काल में मिस्र वासियों ग्रीस वालों और रोमनों की जो अवस्था थी वही आज अमेरिका वालों की भी है जहाँ तक हमें इस संसार के इतिहास से पता चलता है यही दशा सदैव रही है परंतु फिर भी हम देखते हैं कि सुख दुख की इस अनिवार्य भिन्नता के होते हुए भी साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी सदैव होते रहे हैं इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री पुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन पथ को सुगम बनाने के लिए अविरत परिश्रम किया पर वे कभी इसमें सफल न हो सके हम तो केवल एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का खेल खेल सकते हैं हमने यदि शरीर से दुख को निकाल बाहर किया तो देखते हैं कि वह मन में जा बैठा यह ठीक दांते के उस नर्क चित्र जैसा है कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया गया है और उनसे उस गोले को पहाड़ के ऊपर ढकेल कर चढ़ाने के लिए कहा गया है परंतु प्रत्येक बार ज्यों ही वे उसे थोड़ा सा ऊपर ढकेल पाते हैं कि वह लुढ़क कर नीचे आ जाता है इसी प्रकार यह संसार चक्र घूम रहा है सतयुग के संबंध में हमारी बातचीत बहुत सुंदर है परंतु उसी प्रकार जैसे स्कूल के बच्चों के लिए किस्से कहानी उससे अधिक और कुछ नहीं जो सब जातियां सतयुग का लुभावना स्वप्न देखा करती हैं वे अपने मन में यह भावना रखती हैं कि उस सतयुग के आने पर संसार की अन्य जातियों के अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सबसे अधिक लाभ मिल जाएगा सतयुग के संबंध में यह कैसा निस्वार्थ भाव है